लेसन थर्टीन पेज नंबर वन फोर्टी फाइव यह वह यह ये वह वे इस इन उस उन इसने इन्होंने उसने उन्होंने इसको इनको उसको उनको इसे इन्हें उसे उन्हें इससे इनसे उससे उनसे पेज नंबर वन फोटी सिक्स यह किताब मेरी है और वह किताब तुम्हारी है इस महीने मैं भारत जा रहा हूँ उस समय वह घर में नहीं था वैसा आदमी खतरनाक है सेजोंग जैसा राजा विरला है आज के समय में ऐसा लड़का कहाँ मिलता है बेटे जैसी बेटी लड़की जैसा लड़का जो पेज नंबर 147 जो जो जिस जिन जिसने जिन्होंने जिसको जिनको जिसे जिन्हें जिससे जिनसे जो वह वे एक पब्लिक ऐसा जो उसने जो कहा वह सच है जो आदमी कल आया था वह मेरा मित्र है तुमने जिन लड़कियों को देखा है वे मेरी छात्राएं हैं पेज नंबर वन फोर्टी एट मैं जिस युवा से मिला उसने यहाँ काम करना चाहा मैं एक युवा से मिला जिसने यहाँ काम करना चाहा, मैं उस आदमी से मिला जिसने यह काम किया विवाह उनसे ना करें जिनके साथ आप रह सकते हैं विवाह उनसे करें जिनके बिना आप नहीं रह सकते मुझे जो काम करना था मैं उसे नहीं कर पाया मुझे दो कमरों वाला एक फ्लैट चाहिए जिसमें मेरा परिवार रह सके जो कुछ जो कुछ तुम चाहते हो वह करो जो कोई जो कोई बोलना चाहता है अपना हाथ उठाओ पेज नंबर 152 आदमी कमरा छात्रा परिवार बाल युवा राजा विरला सेजोंग उठाना खतरनाक देश फ्लैट यात्रा रखना लंबा सच हाथ